पंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महानोह तमतम जासु वचन रिकरण कर बंद तुलसी के चरण जिनकी जगताज कल समुद्र बूढ़त लख प्रगटो सप्त जहाज मणि मानिक मुकुता You can't. sab ja ही प्रकार बल अति अच्छो करभ कृपा हरि हरिजस कहित करम हो कवि को विदरभ वर चरित मानस मन मनु मरा बाल कृपा बंदौन पद रामायण जी सखर को मनमयू दोष रहित दूषण सहित बंदौन चारू देव भगवा नही मा सपन बरहस रघुवर विषद जंद विधि पदर भवसागर दे जहां संत सुधासधे खले भी भी प्रबुध ग्रह चरण बनमरि कहान करी प्रसन्न प्रव बहु सकल मनमयू मनो Mi bandam bandam sadhu deshe. भाषा धनित प्रभा श्री चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की श्री चातुर्मास्य महामहोत्सव की श्री राम रामकथा महामहोत्सव की जगदगुरु श्रीमदाज्य रामानंदाचार्य भगवान की जगदगुरु द्वाराचार्य श्री स्वामी मलुकदास जी महाराज की कलि अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की सद्गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की सब संतन की सब विप्रन की सब भक्तन की समस्त ब्रजवातीन की रास बिहारी सरकार की जय जय श्रीराज जय जय श्री सीतार हर हर महा श्री मिताई गौर हरी हरिशरण भक्तवांछाकू भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु कृपा सिंधु भगवान श्री सीताराम जी की मैत्री कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में परम पवित्र चातुर्मास्य के पुनीत अवसर पर श्री यमुनापुलन वंशीवट गोपीश्वर ज्ञानगुदरी के मध्य स्थित श्री मलुकपीठ के नित्य साखेत बिहारिणी बिहारी जी के चरणाश्रय में गुरुजनों की भावमयी सन्निधि में एवं पूज्य संतों की महत्पुरुषों की वैष्णवों की मंगलमयी उपस्थिति में सद्गुरुदेव पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली सत्संग भवन में विराजमान होकर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की अनुपम कृति श्रीमद् रामकृत मानस के माध्यम से हम आप सबको मानव जन्म का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग सुलभ हो रहा है अभी मदन मोहनदास जी आए थे रामेश्वरम में उनकी कथा है कल से ही है कैद कथा रामेश्वरम में तो आज वो रामेश्वर ही जा रहे हैं तो हमने रामेश्वर भगवान का भी स्मरण कर लिया अब सावन का महीना है हम लोगों को ही रामेश्वर भगवान के चरणों में हाजिरी यहीं से उनके चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं मानस का जो मूल पाठ है वह अपने आप में मानस की विशुद्ध करता है और सबको अर्थानुसंधान अपने अपनी भाव भूमि के अनुरूप सबको अर्थानुसंधान होता ही है इसलिए मानसी का मूल पाठ अवश्य होना चाहिए ऐसे ही थोड़ा थोड़ा समय जितना मिलेगा तीन महीना है जितना हो सकेगा उतना थोड़ा थोड़ा पाठ करेंगे तो पाठ से श्री हनुमान जी को प्रसन्नता अधिक होगी और दास को तो होती है सब आप सबको भी प्रसन्नता का अनुभव निश्चित तो होता होगा अभी जितने दिन से थोड़ा पाठ किया है तो अनेक संतों ने कहा है कि ऐसा पूरा पाठ हो तो अच्छा है जैसी भगवान की इच्छा तो जिन लोगों के मन में ऐसा भाव है कि हम भी स्वर में स्वर मिलाकर पाठ करें तो रामचरित मानस जी की पोथी ले लेकर आ सकते हैं और क्रमशः कम से कम पांच दोहा कभी किसी विशेष परिस्थिति में ना हो पाए तो बात अलग है अन्यथा नित्य कम से कम पांच दोहा आरंभ में करना है तो जिन लोगों के भी मन में ऐसा भाव हो शायद सामने गीता प्रेस की दुकान भी लगी हुई है तो वहाँ सबको जो चाहेंगे वो मानस जी का गुटखा सबको उपलब्ध हो जाएगा तो आप मानसी की पोती लाएं तो सबको पाठ का भी सौभाग्य होगा और मान लो कथा के क्रम में भी आप गुटका हाथ में रखना चाहते हैं तो वो भी सुविधा आपको मिल जाएगी अभी तक मंगलाचरण ही चल रहा था संस्कृत मंगलाचरण अब तक जितने ग्रंथ भय हैं अथवा है उनमें बृहत्तम मंगलाचरण यदि किसी का है बृहत्तर नहीं बृहत्तम नहीं, मंगलाचरण यदि किसी का है तो वो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी का इतना बड़ा मंगलाचरण इतनी बड़ी वंदना शायद किसी ने नहीं की होगी किसे छोड़ा सबकी वंदना अद्भुत है यदि हम इस युग में शास्त्री जी इस युग के भक्त कवियों में यदि हम तुलसीदास जी को वंदन भक्ति का आचार्य कह दें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं ऐसी वंदना करने वाला नभू तो न भविष्य अद्भुत वंदना है गोस्वामी जी की अभी वंदना पूरी नहीं हुई अभी तो संस्कृत मंगलाचरण अभी मंगलाचरण ही चल रहा है मंगलादिनी, मंगलमध्यानी, मध्यान्हनी शास्त्रानी शास्त्राणी प्रथनते ऐसा महावास्य ने कहा है मंगलाचरण है जिनके आरम्भ है मंगलाचरण है जिनके मध्य में मंगलाचरण है जिनके अंत में ऐसे ग्रंथ प्रसिद्धि को सम्मान को प्राप्त करते हैं उनको पढ़ने वालों का सुनने वालों का सर्वविध मंगल होता है और इतना बड़ा मंगलाचरण और किसी ग्रंथ में नहीं है इसलिए रामचरितमानस के स्वाध्याय करने वाले पाठ करने वाले आश्रय लेने वालों का सर्वविध मंगल ही होता है उनका कभी अमंगल नहीं होता है ऐसा अद्भुत यह ग्रंथ रत्न है अब बहुत अधिक विस्तार की आवश्यकता नहीं है क्योंकि फिर कथा तो बहुत पीछे रह जाएगी इस पद्धति से चल रही है सब तो दो तीन साल चार साल तक कहीं न जाएं, और ऐसे ही चलती रहे तो हो सकता है भगवान की दया से तो इसके बाद चार सूर्थों में पंच देवों की वंदना है हमारे यहाँ वैदिक सनातन धर्म में पंच देव हैं गणपति गणपति सूर्य शिव शक्ति भगवान नारायण ये और भगवान शिव ये जो है पांच देवताएं और वेद से लेकर इतिहास और पुराण को जब हम उठाते हैं तो ये पांचों देवता पर ब्रह्म का प्रत्यक्ष स्वरूप ही माने जाते हैं इन सबकी महिमा के प्रतिपादक अलग अलग पुराण हैं अलग अलग ग्रंथ हैं और उनमें यह नहीं कहा जा सकता कि यह ठीक है यह ठीक नहीं है क्योंकि सबके कर्ता व्यास है व्यास जी की वाणी है आप लोग कहेंगे फिर सभी के पांचों के परत्व का वर्णन क्यों किया गया इसे प्रश्न है भाई परत्व तो किसी एक का ही हो सकता है पांचों के परत्व का प्रतिपादन व्यास जी ने क्यों किया किस प्रयोजन से किया उसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक जीवों के जन्मांतरीय संस्कार अलग अलग प्रकार के होते हैं और उनके जन्मांतरीय संस्कारों के अनुरूप उनकी उपासना होती है कोई स्वाभाविक जन्म से ही गणेश जी का भक्त होता है कोई स्वाभाविक सूर्य का भक्त होता है कोई स्वाभाविक भगवती का भक्त होता है कोई स्वाभाविक शिव जी का भक्त होता है कोई स्वाभाविक भगवान का भक्त होता है तो अब उसको उतने संस्कार तो दिए नहीं गए पर स्वाभाविक उस स्वरूप में रुचि उसकी कैसे उत्पन्न हो गई तो उसका एक ही उत्तर है कि उसका जन्मांतरीय साधन इस प्रकार का है तो जो व्यक्ति जहां जिस उपासना में स्थित है उसी को सर्वोपरि मानकर पूर्ण निष्ठा से लग जाए अंत में सब पहुंचेंगे भगवान के चरणों में और इसको कहा आकाशात पतितम तो यम यथा गच्छी कागरम सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति जैसे आकाश से गिरा हुआ जल सब नदियों में चलकर के समुद्र में पहुंच जाता है ऐसे आप किसी देवता की उपासना ग्रंथ में, में सब भगवान के पास पहुंच जाए पहले आप जहां हैं वहां पूर्ण निष्ठा से लग तो शास्त्री जी हम नाम नहीं लेंगे एक प्रेमी एक प्रेमी ने आकर अनन्य शिव उपासक शिव भक्त उन्होंने बड़ी श्रद्धा बड़ी निष्ठा और उन्होंने शरणागति ग्रहण की और शरणागति ग्रहण की तो जो एक परंपरा है जो एक विधि है उस परंपरा के अनुसार हमने उन्हें श्री राम तारक शक्षर मंत्र का उपदेश कर दिया तो उन्होंने कहा उसी समय कि महाराज जी हम तो दूसरा भाव लेके आए थे हम तो विकदम बचपन से जब से होश संभाला है तब से शिवजी की ही हमारे हृदय में अनन्य भक्ति है और उन्होंने महान भाव ने रोते हुए कहा कि हमको तो केवल इसी जन्म में शिवजी का दर्शन चाहिए हमने कहा चलो अब तो भगवान की इच्छा से आपको श्री राम मंत्र मिल गया है लेकिन चलो आप बोले कोई एक शिवजी का नाम ही सुना दो हम वो जपेंगे ठीक है तो ठाकुर जी की प्रेरणा हुई एक शिवजी का मंत्र भी हमने उनको उसी समय सुना दिया उन महान भावने का संख्या और बता दीजिए हमने कहा ठीक है सवा करोड़ जब करो जब करते करते करते करते, करते भगवान शिव ने ही आज्ञा देकर उनको श्री राम मंत्राज के जप में लगा दिया भगवान शिव की अनुभूति हुई उनको और भगवान शिव ने कहा कि जो आपको मिला है वो करोगे तो मुझे ज्यादा प्रसन्नता होगी अब वो कहते हैं हम तो अब इसी में मन लग गया हमारा घरवार छोड़ के ब्रिज में बसने के लिए तय भैया ऐसा मत करो आ, ऐसे सबके घर बेघर हुए लग जाएंगे जो तो कथा सुनना बंद कर देंगे लोग सबके घर की परिस्थिति एक जैसी नहीं होती भगवान शिव किसी पर अत्यंत प्रसन्न होंगे तो अपने आराध्य की भक्ति प्रदान करेंगे भगवान गणेश अपने उपासक पर प्रसन्न होंगे तो अपने आराध्य की भक्ति प्रदान करेंगे जगन्नाथ जी ने एक दिन जगन्नाथ जी का गणपति वेश होता है होता न गणपति वेश कब होता है ये जगन्नाथ जी का जो जेष्ठा ज्येष्ठाभिषेक होता है उसके पश्चात जो जगन्नाथ जी का श्रृंगार दर्शन होता है तो जगन्नाथ जी का गणपति वेश होता है कहते गणपति भट्ट नाम के कोई एक महाराष्ट्र के बहुत बड़े गणेश जी के अनन्य भक्त आए थे और वो जगन्नाथपुरी आए और जब उनको पता चला कि वहां तो जगन्नाथ जी के रूप में भगवान श्री कृष्ण हैं बोले हमको दर्शन नहीं करना हम तो गणेश जी के भक्त हैं हम तो गणेश जी का ही बड़े भाव लेके आए थे क्योंकि जगन्नाथ तो गणेश ही हैं, जगत के नाथ तो गणेश ही हो सकते उतना भक्त था उसका भाव था कि जगन्नाथ माने गणेश गणेश जी को छोड़कर जगत का नाथ कोई दूसरा हो ही नहीं सकता जगन्नाथ तो यहाँ जगन्नाथ के नाम पे कोई दूसरे महान भाव बैठे हैं बोले हमको नहीं करना दर्शन वापस जा रहे थे जगन्नाथ जी ने अपने अर्चकों को आज्ञा की बोले जाओ दर्शन उसको बुलाओ उसको गणेश जी का दर्शन होगा वो उसका भाव बिल्कुल ठीक है और उस भक्त को भगवान जगन्नाथ ने गणेश जी के रूप में दर्शन दिया आज भी जगन्नाथ जी जिस तिथि पर जगन्नाथ जी ने उसको गणपति रूप में दर्शन दिया था आज भी जगन्नाथ जी का गणेश रूप में श्रृंगार उनको सूर लगाई जाती है गणेश जी जगन्नाथ जी को बिल्कुल गणेश जी के रूप में उनका श्रृंगार होता है और खूब लड्डुओं का भोग लगता है खूब दुर्वा चढ़ाई जाती है उनको और फिर अभेद हो गया कि जो जगन्नाथ है वही गणेश है जो गणेश है वही जगन्नाथ है क्योंकि गणेश के अंतर्यामी भी तो जगन्नाथ ही है सूर्य के अंतर्यामी भी तो जगन्नाथ ही हैं, भगवती के अंतर्यामी भी तो जगन्नाथ ही हैं, शिवजी के अंतर्यामी भी तो जगन्नाथ ही हैं, इसलिए उन जगन्नाथ को सर्व रूपों में देखना तो जो जहाँ है जिसकी जहाँ भक्ति है वहाँ वह पूरी निष्ठा से उसको अपना आराध्य, इष्ट तो उपास्य मानकर लग जाए और एक जगह जब लग जाएगा और एक तत्व की प्राप्ति हो जाएगी तो उस एक तत्व वह एक तत्व परमात्मा परमात्म तत्व परमात्म ही है उस एक तत्व की प्राप्ति होते ही जीव भेद शून्य हो जाएगा भेद रहित हो जाएगा समस्या क्या है अनुभूति तो स्वप्न में भी नहीं हुई और केवल हम दुराग्रह लेकर के पड़े हुए हैं अपने इष्ट की उपास्य की जैसी निष्ठापूर्वक आराधना उपासना करनी चाहिए वो तो हमसे बनता नहीं केवल परनिंदा पर चर्चा के प्रपंच में पढ़ करके हम अपनी भक्ति का नाश कर रहे हैं आज हम सवेरे परिक्रमा कर रहे थे तो हमें अपने पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी का एक वाक्य स्मरण में आ रहा था चलते चलते मन तो कुछ न, मन तो खाली नहीं रहता ना मन कुछ न कुछ सोचता है तो मन में एक पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी की बात याद आ रही थी महाराज जी कहते थे कि अनन्यता बहुत अच्छी चीज है लेकिन अधिक सांप्रदायिक कट्टरता से वैष्णवता का भक्ति का नाश हो जाता है ये बात महाराज जी ने कई बार अलग अलग प्रसंगों में कही हमारी कट्टरता के कारण किसी दूसरे स्वरूप का तिरस्कार तो नहीं हो रहा है किसी अन्य आचार्य का तिरस्कार तो नहीं हो रहा है किसी अन्य वैष्णव का तिरस्कार तो नहीं हो रहा है यह विचार प्रत्येक वैष्णव को सावधानी पूर्वक रखना चाहिए तो पंच देवों की स्तुति की आप लोग कहेंगे कि भगवती की तो अलग से की नहीं गोस्वामी जी की शैली बड़ी अच्छी है पहले जो सुमिरत सिदि होय गणनायक करिवर वदन करो अनुग्रह सोय बुद्धिरास सुभगुण सदन गणेश का स्मरण फिर मूक होई बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन जासु कृपा सु दयाल द्रवो सुकलि कलिमल नील करोरुश्याम तरुण अरुण वारिज नयन करो सुम उर्धाम सदा क्षीर सागर्षनारायण भगवान का फिर कुंद इंदु समदेह उमा रमण करुणा अयन जा दीन पर नेह करु कृपा मर्दन मयन अब यहां देखो उमा और उमा रमण कुंद इंदु समदेह उमा उमा का भी कुंद के समान देह कु इंदु समदेह उमा ध्यान दें कु इंदु समदेह उमा और कुंद इंदु समदेह उमा रमण तो उमा कहकर उन्होंने भगवती का भी स्मरण कर लिया और उमारमण कहकर भगवान शिव का भी स्मरण कर लिया और भगवान नारायण स्मरण करने के साथ ही भगवान सूर्य का भी स्मरण कर लिया और इस प्रकार से पंचदेव की पंचदेव का उन्होंने वंदन किया श्री गणेश श्री सूर्य श्री विष्णु उमा और उमारमण की वंदना पंचदेव की वंदना करके श्री गुरु चरण कमल की वंदना की अब एक प्रश्न और है एक जगह एक जिज्ञासु ने हमसे ये प्रश्न किया था लेकिन ये प्रश्न इसका उत्तर देना बहुत आवश्यक है इसलिए हम बड़ी विनम्रतापूर्वक इसका यदि यद्यपि आप लोगों में से किसी ने जिज्ञासा नहीं की फिर भी किसी ने जिज्ञासा की थी और उसका उत्तर उत्तरदास ने पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ने जैसा उत्तर दिया था उसी उत्तर को हम प्रस्तुत कर रहे हैं किसी ने दास से पूछा कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज चतुष संप्रदाय में श्री रामानंद संप्रदाय की परंपरा के एक महान संत हैं आचार्य श्री संप्रदाय में श्री रामानंद संप्रदाय और उस श्री रामानंद संप्रदाय की परंपरा में जगत रामा श्री रामानंदाचार्य भगवान के शिष्य श्री स्वामी अनंतानंदाचार्य जी महाराज और श्री अनंतानंदाचार्य जी के शिष्य श्री नरहरियानंदाचार्य जी महाराज और श्री नरहरियानंदाचार्य जी के शिष्य गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज एक तो ये हो गया नरहरियानंदाचार्य जी के एक विशेष बात है कि वे श्री रामानंदाचार्य जी के द्वादश शिष्यों में भी परिगणित हैं और श्री अनंतानंदाचार्य जी के शिष्यों में भी उनकी गणना है उसका कारण यह है कि मंत्रोपदेश तो जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान ने किया किंतु मंत्रार्थ आदि का उपदेश श्री अनंतानंदाचार्य जी को आज्ञा देकर करवाया तो जो मंत्रार्थ का उपदेश करे संपूर्ण सिद्धांत को समझावे वह भी गुरु है इस नाते से उनको भी उन्होंने गुरू माना तो एक सिद्धांत से नरहरियानंदाचार्य जी स्वामी रामानंदाचार्य जी के पौत्र शिष्य हुए और एक मत से वो साक्षात शिष्य हुए तो एक मत से तुलसीदासी रामानंदाचार्य जी के नाति चेला हुए और नरहरियानंदाचार्य जी को जब अनंतानंदाचार्य जी के शिष्यों में गिनेंगे तो वो उनके पनाती चेला हुए रामानंदाचार्य जी के अनंतानंदाचार्य जी उनके नरहरिदास जी और उनके स्त्री तुलसीदास तो अब यहां अपने गुरुदेव का तो उन्होंने स्मरण किया इस दोहे में बंदौ बन, गुरुपद कं बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरी महामोहतम पुंज जातु बचन रविकरण कर अपने गुरुजी का स्मरण तो किया और बड़ी युक्ति से किया गुरुजी का स्पष्ट नाम नहीं लेना चाहिए नाम लेने की आवश्यकता पड़े तो जो गुरुजनों के नाम लेने की मर्यादा है उस मर्यादा से नाम लेना चाहिए आत्मनाम, नाम गुरोर नाम नामातिक कृपणस् श्रेयस् कामो न ग्रहणीया ज्यापत्य कलत्र अपना नाम बार बार नहीं लेना चाहिए बहुत से लोगों का अभ्यास होता है अपना नाम लेकर बात करने का बात करना चाहिए बहुत से लोग अभ्यास होता है अपना नाम लेकर बात करते मैं मैं ऐसा हूँ मैं ऐसे हूँ अमुक बोल रहा हूँ मैं ऐसा वैसा नहीं है अरे भाई वो तो आप वो ही हो आपको लोग नहीं जानते ऐसा तो नहीं है बार बार अपना नाम क्यों ले रहे अपना नाम लेने से भाग्य का नाश होता है मंगल का नाश होता है अपना नाम नहीं लेना चाहिए कोई पूछे तो भी नाम बताने की पद्धति है जैसे अनिरुद्ध दास जी बैठे हैं और छा में भवन आश्रम जो पूज्य गुरुदेव भगवान का है उसकी सेवा यह संभालते हैं अब इससे इनसे कोई पूछे क्या नाम है आपका ये कहें अनिरुद्ध दास तो यह अमर्यादित हो गया इनको कहना चाहिए भगवान अनिरुद्ध दास इति कथयन्ति माम जना इनको कहना चाहिए जैसे हमने आपसे पूछा आपका क्या नाम है तो आप कहेंगे कुंज बिहारी शर्मा इतिम जनाह कथे अंति मैं लोग हमको कुंज बिहारी शर्मा बोलते हैं हमको लोग अनुरुद्धदास के नाम से बोलते हैं लोग बोल रहे हैं हम नहीं बोल रहे समझ गए कि नहीं समझे अथवा ऐसा कह दो मेरे पिताजी हमको ये कह के बुलाते हैं तो हम तो पिताजी की बात दोहरा रहे हैं हम थोड़ी अपना नाम ले रहे हैं ये जुक्ति है अपना नाम लेने से बचने की गुरोर नाम गुरुजी का नाम तो अनंत स्त्री समलंकृत अमुक नाम से हमारे गुरुजी को लोग जानते हैं लोग कहते हैं अमुक नाम से लोग गुरुजी को पुकारते हैं ऐसा अतिक्रपण का नाम भी नहीं लेना चाहिए बहुत भारी कंजूस हो थोड़ी बहुत कृपणता तो सब होती है क्योंकि तुलसीदास जी महाराज की घोषणा है लोभ पास यही दर्न बधाया सोनर तुम समान रघुराया भगवान के समान तो भगवान ही हो सकते हैं पर अतिक्रपण जो हो उसका नाम नहीं लेना चाहिए सीताराम राधे श्याम कह के संकेत में बुला लो ज्यादा कंजूस का नाम भी अपनी जिहवा से नहीं लेना चाहिए और कम से कम सवेरे शाम तो मत ही लो अपनी पत्नी का नाम भी नहीं लेना चाहिए अब तो ये परंपरा भारतवर्ष में चल पड़ी है अपनी पत्नी के नाम के उच्चारण की और स्त्रियों में भी यह परंपरा चल पड़ी है कि वो पतियों का नाम सीधे लेती हैं मान लो किसी का नाम पवन है तो कहेंगे पवन जी नहीं पवन अब पवन घर का नौकर है कि झाड़ूदार है क्या है पवन भैया स्त्री को अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए और पत्नी को पति को अपनी पत्नी का नाम ज्येष्ठ संतान का ज्येष्ठ अपत्य ज्येष्ठ संतान का नाम भी नहीं लेना चाहिए पुराने परिवारों में आप देखोगे कि बड़ों बड़े का नाम कुछ सांकेतिक रख देते थे भैया दाऊ दादा ऐसा कुछ नाम धर देते थे मूल नाम लोग नहीं लेते तो गोस्वामी जी शास्त्र मर्यादा का अक्षर सब पालन करने वाले हैं इसलिए नर रूप हरी माने नरहरी श्री नरहरियानंद जी का स्मरण कर रहे हैं तो नर रूप हरी गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरी महामोहतम कुंज जासु बचन रवि कर निकल कुल श्री सदगुरुदेव भगवान स्वामी श्री नरहरियानंदाचार्य जी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं जिनके वचन रूपी जो किरण है उनसे महामोह रूपी तमका सर्वथा नाश हो गया है ऐसे सदगुरुदेव भगवान के चरणों में श्री स्वामी नरहरियानंद जी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं अब देखिए पंचदेवों का स्मरण कर लिया संस्कृत श्लोकों में सबका स्मरण कर लिया और यहां गुरुजी का स्मरण कर लिया और रामानंद संप्रदाय के एक विशिष्ट संत होने के बाद भी श्री रामानंदाचार्य जी का स्वतंत्र स्मरण किसी न संस्कृत श्लोक में किया उन्होंने ना किसी चौपाई में किया ना किसी दोहे में किया तो क्या श्री तुलसीदास जी के हृदय में आचार्य चरण के प्रति निष्ठा नहीं थी क्या यह जिज्ञासा किसी जिव्यासू ने की भाई अपने संप्रदाय के आचार्य का स्मरण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए नहीं किया उन्होंने ये कमी क्यों छोड़ दी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज क्या उनमें आचार्य निष्ठा नहीं थी ऐसा सोचना भी महद अपराध है क्योंकि भगवान वेद का उद्घोष है आचार्यवान पुरुषो वेद आचार्य, आचार्य निष्ठा गुरु निष्ठा जिसमें नहीं है वो भगवत तत्व का बोध प्राप्त नहीं कर सकता है ना तो परोक्ष और ना ही अपरोक्ष भगवान के संबंध में मौखिक ज्ञान होना अथवा भगवान के संबंध में अनुभव जन्य ज्ञान होना तो बिना आचार्य कृपा के संभव नहीं है वेद भगवान किया गया आचार्यवान पुरुषों के गोस्वामी जी भगवत साक्षात्कार संपन्न महापुरुष हैं उनमें आचार्य निष्ठा नहीं है ऐसा सोचना अपराध है पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी का दिया हुआ समाधान हम प्रस्तुत कर रहे हैं स ने महाराज जी से पूछा ये बात कि महाराज जी ऐसी किसी ने बात पूछी है आपसे समाधान चाहिए महाराज जी ने बहुत अच्छी बात कही महाराज जी ने कहा आचार्य जानी यात नाव मन कर्चित नमृत्य बुद्धिया सूए तो सर्वदेव मयो गुरु रामानंद स्वयं राम महीतले श्री रघुनाथ ही रामानंदाचार्य के रूप में प्रकट हुए नाभाजी ने कहा श्री रामानंद रघुनाथ जीव द्वितीय सेतु जगकरण की हो जब हमारे आराध्य इष्ट श्री राम ही रामानंदाचार्य के रूप में प्रकट हुए हैं तो रामानंदाचार्य जी का स्मरण या राम जी का स्मरण इसमें भेद क्या है राम जी का स्मरण ही रामानंदाचार्य जी का स्मरण है इसलिए रामानंदाचार्य का स्मरण राम जी के स्वरूप में ही तुलसीदास जी ने किया राम जी से श्री रामानंदाचार्य के सर्वथा अभेद का स्मरण गोस्वामी जी ने किया ऐसी बात केवल तुलसीदास जी में नहीं है ऐसी बात बल्लभ कुल के अत्य के पुष्टि मार्ग के जहाज श्री सूरदास जी के संबंध में भी ऐसी ही बात प्रसिद्ध है बहुत प्रसिद्ध है कि सूरदास जी ने सवा लाख पदों में भगवत गुणगान किया यद्यपि सवा लाख उपलब्ध नहीं है लेकिन प्रसिद्धि ऐसी है कि सवाल पद उनके लिखे हुए हैं जब परासोली में चंद्र सरोवर में सूरकुटी के निकट आज भी वह पीलू की लता है झाड़ है जहां श्री सूरदासी अंतिम क्षण में पौधे हुए थे नित्यप्रति सूरदास सूरदासी का नियम था वे मंगला में जाते थे और राजभोग तक जतिपुरा श्रीनाथ जी के निकट ही रहते थे राजभोग तक श्रीनाथ जी के निकट रहते यहां जाओ बाबा यहां बैठ जाओ यहां बैठ जाओ ठीक है श्रीनाथ जी के निकट बैठते थे क्योंकि मंगला में पदगान करना है फिर श्रृंगार में पदगान करना है फिर राजभोग में पदगान करना है और जब श्रीनाथ जी का अनवसर होता था तब फिर वो सूरकुटी आते थे प्रसाद लेकर के सूरकुटी आते थे और फिर उत्थापन के समय फिर पहुंचना तो सैन तक उत्थापन से सैन तक वहां रहते थे पर आज विलक्षण घटना घटी श्री सूरदास जी मंगला के बाद श्रृंगार आरती करके ही परासोली आ गए राजभोग में उपस्थित नहीं थे तो सूरदासी का स्वर तो अलग सुनाई पड़ता था गायन में तो जैसे ही पदगान आरंभ हुआ कीर्तन आरंभ हुआ सूरदासी का स्वर नहीं सुनाई पड़ा गुसाईन जी ने पूछा सूरदास जी बोले आज तो श्रृंगार आरती के बाद ही चले गए तब आपने जल्दी ठाकुर जी का अनवसर कर दिया और बोले आज सूरदास जी को ठाकुर जी की लीला में प्रवेश करना श्रीनाथ जी को जल्दी शयन कराके के राजभोग कराके भगवान की शयन कराके और श्री गुसाई जी चलकर वहां से चंद्र सरोवर पधारे तो श्री सूरदास हुए थे रज में चल रही थी अंतिम क्षण था उनका गुसाई श्री विठलनाथ जी ने सूरदासी का मस्तक उठाकर अपनी गोद में रख लिया अपना करकंज सिर पर पधराया सभी भक्त कवि वहां उपस्थित हैं ब्रजवासी उपस्थित हैं उस समय अस्पछाप के महान भक्त कवि कुंभनदास के पुत्र गुसाई विठलनाथ जी के शिष्य श्री चतुर्भु जी ने कहा कि हमारे मन में एक प्रश्न है और उसका उत्तर दिए बिना सूरदास जी चले जाएंगे तो मेरे मन में एक बहुत बड़ा अभाव रह जाएगा इसलिए मैं अंतिम एक बात सूरदास जी से पूछना चाहता हूं अब तक मैं पूछ नहीं पाया तो अनुमति मांगी कि बाबा आपकी आज्ञा हो तो मैं पूछूं क्योंकि आपके बाद उसका उत्तर कौन देगा ध्यान दें भैया जी तो श्री सूरदास जी ने कहा कि भैया चतुर्बुद्ध आज पूछो कहा बात पूछनी है बोले आपने आचार्य निष्ठा नहीं है यह तो सोचना भी अपराध है लेकिन आपने इतने इतने पद लिखे और इतने गाए पर आचार्य चरण का श्रेष्ठ एक पद में भी नहीं गाया जबकि सभी ने आचार्य चरण की बधाई लिखी है कुछ न कुछ यशगान लिखा है आपने कुछ नहीं लिखा तो आपने आचार्य निष्ठा नहीं है ये तो सूचना अपराध है पर आपने आचार्य चरण के लिए कुछ क्यों नहीं गाया ये मेरे मन में प्रश्न है तो सूरदास जी के नेत्रों से जल बहने लग गया बोले भैया चतुर्भुज दास मैंने तो श्रीनाथ जी में और श्री महाप्रभु जी में भेद ही नहीं माने मैंने तो श्रीनाथ जी के यशगान के रूप में सवालक्ष पदों के रूप में श्री आचार्य सूर्य से गाया है क्योंकि आचार्य और श्री कृष्ण का अभेद है अब तुम्हारी शिकायत न रह जाए तो लेव आश्रय को पद सुनो ये अंतिम पद है सूर्यदास जी दृढ़ सो में भी बड़ी विलक्षणता है श्री ठाकुर जी का और श्री आचार्य चरण का एक साथ स्मरण है भरोसो दृढ़ इन चरणों किन चरणों का श्रीवल्लभ श्रीमान श्री, श्री, श्री राधा रानी के जो प्राण बल्लभ श्रीनाथ जी हैं श्री है। श्रीवल्लभ नखचंद्र छाविन कुल श्रीनाथ जी के चरण कमलम के आश्रय के बिना उनकी शरणागति के बिना सब जगमाही अधेरों और श्रीवल्लभ माने श्री वल्लभाचार्य महाप्रु के चरणों के आश्रय के बिना सब जगमा देखिए कैसे विलक्षण था श्रीवल्लभ और श्री भल्लव। श्रीवल्लभ श्री वल्लभ मने राधा वल्लभ लाल श्री राधा वल्लभ लाल श्री नाथ जी महाराज उनके शरणाश्रय के बिना सब जगमाही अधेर हो और श्री वल्लभाचार्य जी के चरणाश्रय के बिना सब जगमाही अधेर हो साधन और ना ही आ कली में भगवान की शरणागति के बिना क्या साधन है जासों हो निवेरों जिससे जीव का उद्धार हो सके कल्याण हो सके आचार्य आश्रय के बिना और क्या क्या साधन है सूर कहा कहे द्विविध आंदोलो भैया हम तो भीतर और बाहर दो ही हमारी फूटी है बाहर तो है ही ना है। भीतर की भी फूटी है हम तो कचुनाए जाने बस इतनों जाने के हम श्रीनाथ जी श्री वल्लभाचार्य जी इन दोवन के बिना मूल के चेहरे हैं बिना मूल के दांत। तो जैसे श्री सूरदास जी में आचार्य और इष्ट के प्रति अभेद निष्ठा है ऐसी ही गोस्वामी तुलसीदास जी में आचार्य और श्री रघुनाथ जी के प्रति अभेद निष्ठा है श्री रामानंदाचार्य स्वयं भगवान श्री राम ही रामानंदाचार्य जी के रूप बड़ा विलक्षण चरित्र है आप पहले कई बार सुन चुके हैं हमारे श्री चैतन्य अवतार ने नित्य गोलोक बिहारी मुरली मनोहर श्री कृष्ण के श्री चैतन्य रूप में अवतरित होने का प्रयोजन क्या है बहुत से प्रयोजन हैं अनर्पित जरीन चिराग ये सब तो है ही है विशेष प्रयोजन है जो मूल है वो प्रयोजन है श्री राधा रानी का जो मादनाख्य महाभाव है उस महाभाव का आस्वादन यही श्रीमन महाप्रभु जी के अवतरण का हेतु है गौरहरी के अवतरण का हेतु है क्योंकि श्री राधा रानी का वो जो दिव्य महाभाव है उसका उसका स्वाद ठाकुर जी कैसे लें इसलिए श्री जी की अंगकांति को महाप्रभु जी ने स्वीकार किया और उनके भाव को स्वीकार किया क्या सोच रचा यह चरित चपल चिते वाले महाराज महाराज सजिश्याम वरण मन हरण भय वरण मन हरण शास्त्री जी श्री कृष्णावतार में ब्रजवीला में श्री जी का जो महाभाव है वो अनिर्वचनीय है वो वाणी का विषय नहीं है वासना वासित अंत करण के मलिन हृदय के कलिमल ग्रसित जीव उसकी गंध तक प्राप्त नहीं कर सकते बड़े बड़े योगिंद्र महामुनिंद्रों को वह रस अति दुर्लभ है तो हम लोग तो कलिमल ग्रसित अति पामर जीवे वह दिव्य श्री राधा रानी का महाभाव जहां श्याम श्याम रटति प्यारी आपू ही श्याम भई तो श्री जी का जो दिव्य भाव है उन्माद है उसके आस्वादन का भाव श्री ठाकुर जी के मन में आया क्योंकि ब्रज का सर्वोपरि भाव वही है और श्री रामावतरण की लीला का सर्वोपरि भाव है भरत भाव कौन सा भाव है भारत भाव श्री रामावतार की जैसे श्री राधा रानी का महाभाव वो कृष्णावतार की लीला में सर्वोपरि है ऐसे ही रामावतार की लीला रामा में श्री भरत जी का महाभाव वो सर्वोपरि है भरत जी के महाभाव में जैसे श्री जी के महाभाव में स्वसख की सूक्षमाति सूक्ष्म गंध भी नहीं है आप, आप सुनकर आश्चर्य करेंगे ये मानवती ही प्रियतम को सुखी करने के लिए होती है मान भी करती हैं प्रियतम को सुख देने के लिए मान करना मैंने रूसना रूसती भी है ठाकुर जी को रिझाने के लिए अब सोचिए स्वास्थ्य सुख की गंध नहीं है श्रीजी में नहीं है उनकी कायब व्यूह स्वरूपा वृांगनाओं में भी नहीं और रामावतार की लीला में श्री भरत जी में भी स्वुख की सूक्ष्म गंध भी नहीं है और चौदह वर्ष जिस भरत जी ने महाभाव की दशा में व्यतीत किया है श्री रघुनाथ जी लालाई कहे के भरत भाव के आस्वादन का कभी हमें भी सौभाग्य मिले और भरत भाव का आस्वादन करने के लिए नित्य साकेत बिहारी श्री रघुनाथ जी जगदगुरु भगवान स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी के रूप में उतर और चौदह वर्ष का भरत जी का चरित्र आप देख लीजिए भरत जी की रहनी देख लीजिए किस रहनी से भरत जी चौदह वर्ष रहे हैं और श्री रामानंदाचार्य जी का संपूर्ण जीवन चरित्र देख लीजिए भरत जी जिस रहनी से चौदह वर्ष रहे हैं जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान उसी रहनी से अपने संपूर्ण जीवन में रहे पूरा जीवन भरत भाव में इसलिए भरत भाव का आस्वादन करने के लिए श्री रामानंदाचार्य के रूप में उनका अवतरण मिला है हा अब एक प्रश्न और है वो प्रश्न ये है कि चलो ठीक है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भेद नहीं मानते राम जी में और रामानंदाचार्य जी में लेकिन इतना लिखा और सबकी वंदना की एक दोहा मान लो लिख ही देते या एक चौपाई ही लिख देते तो क्या हानि हो जाती लिख देना चाहिए था। ये बड़ी सूक्ष्म बात यद्यपि भारतवर्ष की सनातन धर्म की वैष्णव परंपरा में से एक स्त्री स्त्री संप्रदाय की पवित्र परंपरा के एक महान आचार्य हैं तुलसीदास जी महाराज लेकिन फिर भी वे चाहते हैं कि रामचरित मानस जैसा पवित्र ग्रंथ केवल श्री संप्रदाय का ग्रंथ बनकर न रह जाए केवल रामानंद संप्रदाय का ग्रंथ बनकर न रह जाए ये बात बिल्कुल पक्की समझ लो बड़ी सूक्ष्म बात है यदि उन्होंने पूरी आचार्य परंपरा का वंदन किया होता तो इतर संप्रदाय के जो लोग हैं जो बहुत आग्रह या कट्टरता रखते हैं वो तो रामचरित मानस को उठाते भी नहीं वो तो कहते वो तो रामानंदी पोती है उसमें हमारे लिए क्या है पर गोस्वामी जी महाराज ने जो एक उदारता दिखाई जैसे ए, भगवान व्यास की उदारता है आर्ष ग्रंथों में है ऐसी ही उदारता तुलसीदास ने दिखाई जिससे कोई एक संप्रदाय विशेष दावा न करे कि केवल हमारा ही ग्रंथ है और यही कारण है ये संप्रदाय का विशेष आग्रह न होने के कारण निष्ठा तो पूरी है लेकिन यह जो उन्होंने लिखित रूप में नहीं किया इससे यह ग्रंथ रत्न एक संप्रदाय विशेष तक सीमित रहने से बच गया और यह मनुष्य मात्र के लिए अत्यंत तो उपयोगी हो गई यह एक बहुत बड़ी बात है खुशीदार सीमा है इसको हम ठीक से कह नहीं पा रहे हैं शायद लेकिन आप इसको समझ लीजिए अन्य ग्रंथ भी हैं उस काल के लिखे हुए लेकिन वे ग्रंथ केवल एक जगह सीमित होकर रह गए प्राय क्योंकि उसमें यह आ गया कि तो हमारी संप्रदाय का ग्रंथ है हमारी परंपरा ग्रंथ है तो हमारी परंपरा के लोग पढ़ेंगे अब दूसरे लोगों को भी जो उसका लाभ मिलना चाहिए था उससे वो वंचित हो गए कि नहीं हो गए लेकिन यह एक बहुत बड़ा उपकार एक बहुत बड़ी सूझबूझ की बात तुलसीदास जी ने प्रस्तुत की जिससे आज रामचरितमानस के माध्यम से सभी वैष्णवों का तो कंठहार हृदयहार ये बना हुआ ही है हम आपसे पूछते हैं ऐसा कौन सा संप्रदाय का महापुरुष है संत है जो रामचरितमानस के उद्धरण दिए बिना कुछ कह पावे सब कहते हैं सभी संप्रदायों के महानुभाव महापुरुष संत राम तीर्थ मानस को आदर देते हैं ये गोस्वामी जी की विशेषता है बोलो भक्तवत्सल भगवान की हम उन चौपाइयों का पाठ कर चुके हैं इसलिए हम पाठ नहीं करेंगे लेकिन गोस्वामी जी ने तेरह पंक्तियों में तेरह चौपाइयों में श्री गुरुदेव का वंदन किया है ये तेरह की संख्या भी बड़ी महत्वपूर्ण है आपने सुना होगा गुरु नानक जी का प्रसंग कि वो तोलने के लिए बैठे तो एक राम दो राम और अंत में तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह तेरह आने के बाद आगे बढ़े नहीं तेरह तेरह तेरह तेरह सब कुछ तेरह ही है मेरा क्या है कुछ नहीं मानो तेरह पंक्तियों में गुरुदेव का चरित्र कर के गोस्वामी जी ये संकेत कर रहे ये व्यंजना कर रहे हैं कि हे गुरुदेव इसमें जो कुछ है वह आपका ही कृपा प्रसाद है इसमें मेरा कुछ भी नहीं है इसमें सब कुछ तेरा है ये सब कुछ आपका है ये तेरा पंक्तियों से कह रहे हैं मैं श्री गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में जो रज लगी हुई है उस रज की वंदना करता हूँ वो तो रज कैसी है सुरुचि सुरुचि माने उत्तम रुचि को जगाने वाली है इसका मतलब है जिनकी भगवत भक्ति में भगवत उपासना में रुचि नहीं है वो गुरुचरण रज का सेवन करें तो उनकी क्षुधा बढ़ जाएगी उनकी रुचि बढ़ जाएगी भूख बढ़ जाएगी भगवत प्राप्ति की भूख लग जाएगी उनको और सुगंध अनुराग रूपी रस उनके चरण कमल की रज परिपूर्ण है और वह जीव को अमर बनाने की संजीवनी बूटी है अमीर मूरमय चूरण चारु और वो कैसी है बोले संपूर्ण भवरोगों का नाश करने वाली श्री गुरुदेव भगवान की चरण रज है वह चरण रज कैसी है बोले जो गुरुनिष्ठ भक्त हैं वो गुरुदेव की चरण रज को ऐसे मस्तक पर धारण करते हैं ऐसे अपने ललाट पर धारण करते हैं जैसे भगवान शिव के ललाट पर भस्म की शोभा होती है श्रीअंग पर विभूति की शोभा होती है ऐसे ही आचार्य निष्ठ गुरु गुरुनिष्ठ भक्तों के मस्तक पर गुरुदेव की चरण रज की शोभा होती है और वह सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है भक्तों के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली है और इतनी ही नहीं है कि ये तिलक गुण कर्मी जो श्री गुरु चरण रज का तिलक अपने मस्तक पर धारण करते हैं उनके उनको सहज ही दिव्य गुणों की प्राप्ति हो जाती है गुणगणों का समूह उनके अधीन हो जाता है श्री गुरुदेव भगवान के चरण नक्ष की जो मणि है जो उनके नखमण चंद्रिका का ध्यान है वह ध्यान अविद्या जनित अंधकार को समाप्त करने वाला है हृदय में दिव्य दृष्टि का संचार करने वाला है और जिसके हृदय में श्री गुरुदेव के चरण कमलों का प्रकाश हो जाता है उनके नखमण चंद्रिका की दिव्य ज्योत्ना छिटक जाती है कहते हैं बड़े भाग उर आवे जासू वे बड़े भाग्यशाली है जिनके हृदय में श्री गुरुदेव के नखमण चंद्रिका की छटा प्रकाशित होने लग जाती बोलो श्री गुरुदेव भगवान की पूज्य बक्सर वाले महाराज जी के बात हम आपको बता देते एक बार उनकी वाणी से हमने ध्यान ही कोसी में सुना था कि कर हमें सुना था किसी को वो उपदेश कर रहे थे और उसमें उन्होंने एक बात बताई थी को हम निवेदन करना चाहते तो उन्होंने किसी को जब की विधि बता रहे थे महाराज जी मामा जी तो उन्होंने बताया था कि सर्वप्रथम गुरुदेव की एक माला करनी चाहिए गुम गुरुवे नमह ये बताते थे कि नहीं किसकी एक माला करनी चाहिए जब आरंभ करने के पहले गुम गुरुवे नमह गुम गुरुवे नमन की एक माला करनी चाहिए मामा जी का भाव है क्या करना चाहिए बोले उस समय जब करते समय गुरुदेव का ध्यान करना चाहिए श्री गुरुदेव प्रसन्न मुखमुद्रा में विराजमान हैं और वे अपनी कृपा दृष्टि करुणा भरी दृष्टि से हमको देख रहे हैं हमारे ऊपर आशीर्वाद की वर्षा कर रहे हैं आपका भाव है ये भाव भी कर सकते हो कि गुरुजी के चरणों में हम बैठे है गुरु जी सिंहासन पर है और दोनों चरण हमारे मत्थे पे रखे हुए हैं और हम बैठ करके उनके चरण उनके चरण स्पर्श से अभिषिक्त हो रहे हैं, उनसे कृतार्थ हो रहे हैं, ये भाव करो अब फिर एक माला हनुमान जी की फेरना चाहिए एक माला गुरु जी की हनुमान जी की क्यों राम द्वारे तुमरखवारे हो तना तो गया बिनु पैसारे हनुमान जी ही तो भजन में आगे बढ़ाएंगे राम जी के निकट तक ले जाएंगे तो सबसे पहले गुरुदेव का ध्यान फिर हनुमान जी को प्रणाम करके हनुमान जी का एक माला जब फिर हनुमान जी ऐसी आज्ञा लेकर तब मंत्र कर, कर जाए ये बात हमें इतनी अच्छी लगी कि हम कोशिश करते हैं प्रयास करते हैं कि हम प्रतिदिन एक माला और बहुत अच्छा लगता है एक माला में गुरु जी का ध्यान उतनी देर हो जाता है और गुरु जी के ध्यान के साथ फिर एक माला में हनुमान जी का ध्यान हो जाता है बड़ा सुख मिलता है और फिर फिर आप ये नहीं कर सकते ईमानदारी से गुरुजी का एक बार ध्यान कर लोगे हनुमान जी का ध्यान कर लोगे फिर ये समस्या आपकी मिट जाएगी कि क्या करें महाराज भजन में मन नहीं लगता फिर भजन छोड़ के दूसरे काम में मन नहीं लगेगा आप करके देखो तो बड़े भाग और आवे जातू जिनके हृदय उसके हृदय में उसके निर्मल विवेक रूपी नेत्र खुल जाते हैं और संसार की मोह की निशा समाप्त तो हो जाती है और जब मोह निशा समाप्त तो हो जाती है उसके नेत्र खुल जाते हैं तो श्री रामचरित रूपी मणिमाणिक्य जहाँ कहीं खजाने छिपे पड़े हैं वो सब प्रकट दिखाई पड़ने लग जाते हैं कैसे जैसे कोई सिद्धांजन अपने आंख में लगा लेता है यथा सुवंजन अंजद्रव ऐसी विधि है हमने सुनी है देखी तो नहीं है अनुष्ठान करके तंत्र प्रयोग करके एक अंजन बनाया जाता है और उस अंजन को जब आंख में लगा लेते हैं तो धरती में कितनी गहराई पर धन गड़ा हुआ है वो उसको दिखाई पड़ने लग जाता है और वो सिद्धांजल लगा करके कहते इतनी खुद पर खोदो और इतना हीरा मोती जवाहरात आत उतना ही निकल जाता है ऐसी विधियां हैं सिद्धांजन बनाने की विधिया तो जैसे सिद्धांजन को नेत्रों में लगाकर साधक वनों पर्वतों और पृथ्वी के भीतर अनेक कौतुकों को देख लेते हैं रत्नों के भंडार छिपे हुए हैं वसुंधरा में उसको देख लेते हैं और चाहते तो उसको प्राप्त भी कर लेते हैं इसी प्रकार से दिव्य दृष्टि प्राप्त करके भगवान के जो गुप्त गुप्त चरित्र जहाँ कहीं छिपे हैं उनका भी उनको बोध हो जाता है अर्थात उनके हृदय में वे भगवान के गुप्त चरित्र भी प्रकट हो जाते हैं प्रकाशित हो जाते हैं। श्री गुरुदेव भगवान के चरणों की रज कोमल है और नेत्रों का श्रेष्ठ अमृत है नेत्रों के दोष दोष को दृष्टि दोष को समाप्त करने वाला है और उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके संसार के बंधन से मुक्त करने वाले श्री रामचरित्र की प्राप्ति होती है और कहते उन गुरुदेव के चरण कबलों की रज को अपने नेत्रों से लगा करके ही वर्ण रामचरित्र भवमोचन मैं भवमोचन श्री राम जी के चरित्र का स्मरण कर रहा हूं और इसके बाद श्री गोस्वामी जी ने ब्राह्मण देवताओं की वंदना की है बंदों प्रथम मैं में चरणा बहुजनित के देवता ब्राह्मण हैं, उनका हम वंदन करते हैं जो अज्ञान से उत्पन्न संदेह का विनाश करने वाले हैं उन ब्राह्मणों के चरणों में हम प्रणाम करते हैं जितने हमें पवित्र आर्ष ग्रंथ प्राप्त भये हैं, जिनसे मानव जाति का परम कल्याण हो रहा है वे सब हमारे पूर्व ऋषि महर्षियों के प्रसाद से ही प्राप्त हुए हैं और वे सब पवित्र विप्र कुल में ही प्रकट हुए थे इसलिए उनके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करना हमारा कर्तव्य है और गोस्वामी जी अत्यंत कृतज्ञता व्यक्त करते हुए ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं इसके बाद संतों के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं एक बात बताएं है तो प्रसंग की नहीं अलग है लेकिन कह देते हैं कई बार ऐसा देखा जाता है ब्राह्मण बड़े बड़े विद्वान अच्छे अच्छे विद्वान ब्राह्मण कई बार वे संतों की बड़ी उपेक्षा करते हैं संतों के प्रति उनकी बहुत सम्मान की दृष्टि या आदर की दृष्टि नहीं होती उपेक्षा का भाव होता है। और बहुधा कई बार संतों में भी ऐसा देखा जाता है कि उनका संतों की बात तो खूब कहें ब्राह्मणों के प्रति बहुत विशेष आदर भाव नहीं होता है ये दोनों ही कमियां हैं कोई ब्राह्मण संत के प्रति श्रद्धावान नहीं है तो ये ब्राह्मण की न्यूनता है और कोई संत ब्राह्मण के प्रति भक्ति वाला नहीं है तो ये संत की न्यूनता है क्योंकि उनके हम सबके आराध्य श्री रघुनाथ जी स्वयं अपने श्री मुखारबंद से कह रहे हैं क्या कह रहे हैं सगुण उपासक परिहित सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ ने नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम शास्त्रीय पुराणों में लिखा है जो वैष्णव ब्राह्मण के प्रति भक्ति युक्त नहीं है भगवान कह रहे हैं कि उसे मैं अपना भक्त नहीं मानता फिर से सुन लो जो अपने को भगवान का भक्त मानता है वैष्णव मानता है और ब्राह्मणों के प्रति उसकी भक्ति नहीं है तो वो वैष्णव कहलाने का अधिकारी नहीं है भगवत भक्त कहलाने का अधिकारी नहीं है साधु कहलाने का अधिकारी ठीक इसी प्रकार से कोई अपने को ब्राह्मण के रूप में स्वीकार करता है मैं विद्वान ब्राह्मण हूँ पर तो वैष्णवों के प्रति उसकी आदर की भावना नहीं है संतों के प्रति आदर की दृष्टि नहीं है उनकी निंदा करता है तो वह श्रेष्ठ ब्राह्मण नहीं हो सकता है ये उस ब्राह्मण की न्यूनता है क्या कहें अब इतनी बातें हमारे मन में आ जाती है कि इससे कथा पीछे रह जाती है हम आपको एक उदाहरण देते हैं पुराण का एक वचन आपको धृत करके बताते हैं अच्छा। बातें इतनी हैं कि वो समय तो उतना ही है वो कहने में क्या क्या कहा जाए क्या ना कहा जाए खोजना पड़ेगा हाँ चलो निमिल गया में पुराण उत्तरखंड छ अध्याय 130 एक सौ अध्याय का तेरहवा श्लोक इस ये इसलिए बोल रहे हैं कि किसी को प्रमाण चाहिए हो तो क्योंकि मूल पारायण हमने पद्मपुराण का किया तो उसमें ये श्लोक निकला कर्मकांडे प्रवृत्तो सर्वदा विष्णु निंदक निंदक सज्जना नामच महाचांडा लच्यते भगवान व्यास कह रहे हैं जो ब्राह्मण कर्मकांड में प्रवृत्त है पर विष्णु की निंदा करता है और विष्णु के उपासकों की निंदा करता है उस ब्राह्मण को ब्राह्मण न मानकर महाचांडाल मानना चाहिए फिर से सुन लो शो कर्मकांडे प्रवृत्तो यह सर्वदा विष्णु निंद कहा निंदक तज्जनांच महाचांडाल उचते इसलिए भैया ना तो वैष्णव ब्राह्मण की निंदा करे ना ब्राह्मण वैष्णव की निंदा करे वस्तुतः ब्राह्मण तो जन्म से ही वैष्णव होता है साधु होता है भगवान का भक्त होता है और कभी भी जब हमारे आराध्य उपास से भगवान ब्राह्मणों की भक्ति करते हैं तो हम उन भगवान के भक्त होकर भला ब्राह्मणों के विरोधी कैसे हो सकते हैं ब्राह्मणों के निंदक कैसे हो सकते हैं तो ये साधु ब्राह्मण की जो भीतर की जो एक दीवार बन गई थी उस दीवार को ढहाने का काम तुलसीदास जी महाराज ने किया है इसलिए भैया ब्राह्मण को संतों के प्रति आदर का भाव और संतों को ब्राह्मणों के प्रति आदर का भाव रखना चाहिए किसी को किसी की निंदा नहीं करना चाहिए ब्राह्मणों को संतों का सम्मान संतों को ब्राह्मणों का सम्मान एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए कहने करती है बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान का जो भक्त होता है यद्यपि उसका देह प्रारब्ध कर्म का परिणाम है सभी के सभी का दे प्रारब्ध कर्म का परिणाम है और प्रारब्ध कर्म उसको भोगना पड़ेगा उसमें छूट नहीं है लेकिन एक विशेष बात भगवान व्यास कह रहे हैं कर्माधीनम जगत सर्वम विष्णुना निर्मितम पूरा कर्म प्रधान विश्व रचिराखा जोजस करे सतखा विष्णु नमितम पुरा किंतु तत्कर्म केशवाधीनम कर्माधीनम जगत सर्वम सारा जगत कर्म के अधीन है विष्णुना निमित्तम पुरा तत्कर्म केशवाधीनम वो कर्म केशव के अधीन है और वह कर्म नष्ट कैसे होता है भगवान व्यास पद्म पुराण में कह रहे हैं राम नामना विनश्यति वो तो राम नाम लेने से कर्म का नाश हो जाता है बोलो भक्तवत्सल भगवान ठीक इसी प्रकार से शैव वैष्णव के संबंध में भी पुराणों में आया है जो भगवान शिव का उपासक है पर विष्णु का निंदक है वो कभी मोक्ष को प्राप्त नहीं करेगा वो संस्कृति के चक्र में भटकता रहेगा उसको नरक जाना पड़ेगा ठीक इसी प्रकार से परात परतरम या नारायण परायणा नारायण परायण परात परतर स्थिति को अवस्था को प्राप्त करते हैं लेकिन नते तत्र गमिष्य ये द्विशंति महेश्वरम जो शिवजी से द्वेष करते हैं वे उस अवस्था को कभी प्राप्त कर नहीं सकते है इसलिए भैया शैब वैष्णव विद्रोह की खाई भी तुलसीदास जी ने पाट दी और किसी काल में वैष्णव और संत ब्राह्मण इनकी भी परस्पर खाई बन गई थी उसको भी पाटने का काम गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने किया पुराने संत ब्राह्मणों के प्रति कितना भाव रखते थे इसकी एक छोटी सी झलक हम आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहे हमारे पूज्य सदगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज जिनसे हमें विरक्त वेश प्राप्त हुआ उनके दादागुरु लगते थे संबंध में रोगाइन गांव में विरासते थे परम पूज्य श्री रामदास जी महाराज माने महाराज जी के गुरुदेव श्री स्वामी लक्ष्मणदास जी महाराज उनके काका गुरु थे मूलपुर सहाड़ी बाबा के गुरुभाई थे वो श्री रामदास जी महाराज राज परिवार का जन्म था उनका क्षत्रिय परिवार में राज परिवार का जन्म था उनका रामदास जी महाराज का और महाराज जी हमने तो दर्शन किया नहीं बहुत पुरानी बात है अस्सी नब्बे साल पहले वो भगवत धाम चले गए होंगे तो महाराज जी बताते थे कि उनका स्वरूप ऐसा था कि जैसे लगता था कि सात फिटके हो, बड़ा विशाल स्वरूप था और लगभग सवा वर्ष की आयु में उन्होंने अपना देह त्याग किया और महाराज जी कहते थे कि हमने ऐसा सिद्ध महात्मा अपने जीवन में नहीं देखा ऐसे सिद्ध पुरुष थे। भूत भविष्य वर्तमान सब हस्ता मलकपत उनके पास लोक लोक-लोकांतर की घटना बिल्कुल प्रत्यक्ष आंखों से देखने वाले ऐसे महापुरुष और जीवन का अधिक से अधिक समय रुदायन गांव में उनका बीता श्री रामदास जी महाराज का पर वो गांव ब्राह्मणों का भैया जी पूरे जीवन में एक भी ब्राह्मण को उन्होंने दीक्षा नहीं दी जबकि ब्राह्मण उनको गुरु नहीं साक्षात भगवान के जैसा मानते थे कहते थे भैया हमारा शरीर क्षत्रिय कुल का है हम किसी ब्राह्मण को दीक्षा देंगे तो हमारा पतन हो जाएगा हमारे राम जी हमसे नाराज हो जाएंगे हैं भैया ब्राह्मण आते तो कहते मत करना सीताराम बोल दो राधेश्याम बोल दो बाबा राधेश्याम बोल दो हो गया सिरमत झुकाना महाराज जी संबंध में उनके नाथी चेला लगते थे और महान योगी महान सिद्ध पुरुष थे और महाराज जी कहते जब हम यहाँ से खाक चौक से जाते तो दूर से देखते ए पुजारी मत कर लेना मेरे भजन का नाश हो जाएगा तुम्हारा शरीर ब्राह्मण कुल का है मेरा शरीर क्षत्रि कुल में उत्पन्न हुआ है क्षत्रि कितना भी बड़ा हो जाए वो ब्राह्मण के द्वारा प्रणम्य नहीं हो सकता है तुम प्रणाम मत कर लेना महाराज जी कहते थे हमारी इतनी श्रद्धा थी कि हम स्थान में घुसने के पहले ही दूर से ही लौटकर कर प्रणाम करके तब स्थान में घुसते थे जीते जी उनको हमने सास्तांग प्रणाम नहीं कर पाए ये पुराने संतों की मर्यादा थी अब ऐसी मर्यादा है कि पहले नंबर ब्राह्मण को चेला बनाएंगे हाँ पहले नंबर कोई ब्राह्मण हो इतर जाति का कोई व्यक्ति हो पहले ब्राह्मण को शिष्य बनाएंगे पहले उत्सिष्ट देंगे और ब्राह्मण भले ही अपना पैर धुलाने में थोड़ा संकोच करे इतर तो बहुत जल्दी पांव आगे कर करने लो महाराज धो ये बातें कहने की नहीं है वर्तमान समय कुछ दूसरा चल रहा है लेकिन हम प्रार्थना यह कर रहे हैं जो प्राचीन शास्त्रीय परंपराएं सदाचार की हैं उनका हमें यथावत पालन करना चाहिए हाँ नाभा गोस्वामी जी महाराज ने महान भक्त श्री रैदास जी के संबंध में लिखा है हा हा क्या कहें वर्णाश्रम अभिमान ती वर्णाश्रम अभिमान तजी पदरज बंद नहीं जा चुकी संदेह ग्रंथि खंडन विमल पुन बाई विमल रेदासदासी महाराज में इतनी दीनता इतनी नम्रता थी कि वे किसी के झुकने के पहले ही दंडवत कर लेते लेकिन रैदाशी के प्रति काशी के बड़े बड़े यतियों की बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मणों की ऐसी श्रद्धा उत्पन्न हो चुकी थी उनको लगता था रैदाशी के चरण रज हमें मिल जाए तो हम धन्य हो जाए अब ये कैसे सुलभ है तो रैदास रैदाशी जब गंगा स्नान के लिए भगवान नाम कीर्तन करते हुए जाते उनके नेत्रों से अग्रल असुधारा बहती जाती और उस समय श्री रैदाशी के पद चिन्ह जहां पड़े हैं उस रज को काशी के बड़े बड़े यति काशी के बड़े बड़े विद्वान उस रज को अपनी मस्तक पर लगाकर कहते कि आज वह वाक के चरितार्थ हो रहा है रहु गणई तत्पा न याची न चेजया निर्वपणा ग्रहा दवा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्य बिना महत्पाद रज अभिषेकम पर रैदासी ने कभी दंडवत कराई हो रहसी ने कभी अपना चरण धोया हो ऐसा कहीं प्रमाणित नहीं होता है श्रेष्ठ कोटि के जो भक्त होते हैं आचार्य कोटि के जो भक्त होते हैं जिन्हें कारक पुरुष कहा जाता है ऐसे जो महापुरुष होते हैं वे अपवाद होते हैं वो अपवाद विधि नहीं बनते व्याकरण की एक परिभाषा है पर नित्यंतरंगा पर नित्यंतरंगापवादान उत्तरोत्तरम बलिया पर से नित्य नित्य से अंतरंग अंतरंग से अपवाद बलवान होते हैं रैदाशी की कोटि के जो महान संत हैं वे अपवाद हैं अरे और कोई इतर क्या रहदाशी की नकल करेगा हम भी रहदाशी की नकल करना चाहें तो उनकी नकल की बात तो दूर है हम रैदासी की चरण रज की रज का एक कण तक बनने में समर्थ नहीं है हम उनकी चरण रज की एक कणिका बन जाएं ऐसी भी पात्रता हमारी नहीं है कौन करेगा रैदासी की नकल साक्षात श्री रघुनाथ जी जिनकी गोद में खेलते हैं हा हा धन्य है इसलिए ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम किया है और फिर संतों के चरणों में प्रणाम किया है संतों का चरित्र कैसा है बोले साधु चरित्र शुभ चरित्र कपासू निरस विशद गुण में फल जासू जो सही दुख पर चित्र दिरावा बंदनी ही जगज पावा संतों का चरित्र कपास के समान शुभ है कपास के फल में कितना रस होता है रस होता है कपास के फल में रस नहीं होता नीरस होता है और फल जब बड़ा होता तो ऐसे फट जाता है उसी में तो रुई आती है कपास आता है विषद होता है गुणमय होता है कपास की डोडी नीरस होती है ऐसे ही संत चरित्र में भी विषयाशक्ति नहीं होती शरीर संसार के प्रति आसक्ति का जो रस है वो संत के चरित्र में नहीं होता इसलिए वह भी नीरस है कपास उज्वल होता है ऐसे ही संत का हृदय भी उज्जवल होता है उसमें तमोगुण का लेश भी नहीं होता है और संत का हृदय अज्ञान पापरूपी अंधकार से रहित होता है इसलिए संत का हृदय विशद है कपास में तंतु होते हैं तभी तो धागा बनता है तब कपड़ा बनता है इसी प्रकार से संत का चरित्र जैसे कपास में तंतु होते हैं ऐसे ही संतों के संतों के चरित्रों में सद्गुणों का भंडार छिपा हुआ होता है इसलिए वह गुणमय है और कपास का धागा स्वीके किए हुए छेद को अपना तन देकर ढकता है और क्या क्या काम होता है शीत वातोष्ण संतराणम लज्जा या रक्षणम परम ठंडी गर्मी और लज्जा तीन की रक्षा कपड़े से हो जाती है ठीक उसी प्रकार से संत भी जैसे कपास पहले उतारते हैं फिर उसको कूटते है, हैं धुलते हैं फिर काटते हैं फिर गुनते हैं इतना कष्ट सहकर भी वे कपड़े के रूप में परिणित होकर के दूसरों की लज्जा को ढकते हैं और स्वयं दुख सह कर के दूसरों को सुख पहुंचाते हैं इसी प्रकार से कपास के जैसा चरित्र ही संतों का चरित्र है जो स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरों को जीवन भर सुख पहुंचाने के प्रयत्न में लगे रहते हमारे पूज्य गुरुदेव के जीवन में हम एक विशेष बात देखते हैं अनुभव करते हैं कि अपने संपूर्ण जीवन में दूसरों को सुख कैसे पहुंचाया जाए बस इसी प्रयास में महाराज जी पूरे जीवन लगे रहे अपने सुख की अपनी सुविधा की कभी जीवन में कोई परवाह की महाराज जी और किसी ने कहा तो उसको मना कर दिया टीकमगढ़ से एक गांव है अब उस गांव का नाम सरकारी तौर पर आचार्य ग्राम हो गया आचार्य ग्राम हो गया ना मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के उन्होंने घोषणा की है आचार्य ग्राम उसका नाम हो गया तो आचार्य ग्राम में महाराज जी को आना था कमगढ़ से रोड भी उस समय खटारा ही थे सब उखड़े हुए रोड थे कच्चे रोड थे और शाम के समय एक जीप आई जिसमें बैठ के महाराज जी को कम से कम 40, बयालीस पैंतालीस किलोमीटर की यात्रा करनी थी एकदम खटारा खटारा जीप और ऐसी खटारा रोड वो भी इसलिए कि पहले महाराज जी को लोग मोटरसाइकिल पर ले जा रहे थे इतनी दूर तो हम छह साथ में तो हमने कहा कि आप थोड़ा तो विचार करो महाराज जी वृद्ध हैं कमर में दर्द है इतना खराब रोड है 45 किलोमीटर रोड से जाएंगे पहाड़ी रास्ता कहीं कुछ हो जाए तो क्या होगा इसलिए बोले बस तो अब कोई है नहीं अरे बस नहीं है तो किराए की गाड़ी कर लो ले चलो महाराज जी के कान में खबर पड़ी महाराज जी बोले पंडित जी हमको तो मोटरसाइकिल पर ही बहुत सुविधा है बढ़िया खुली हवा बाहर की लगेगी और आराम से पहुंच जाएंगे देखो इनके घर में जो सुविधा प्राप्त है उसी का उपयोग हम लोगों को करना चाहिए दो तीन मोटरसाइकिलों से लोग बैठ के चले जाएंगे आपका ये सुझाव अच्छा नहीं है लेकिन उन लोगों की समझ में आ गया और वो गाड़ी आ गई खटारा गाड़ी जैसी मिली वैसी आ गई और जंगल में जाके उसका टायर भरा से फूट गया बस तो हो गई अब वहां से कोई आने जाने वाला वाहन भी नहीं बहुत देर प्रतीक्षा करने की वजह ट्रैक्टर वाला आया उसके हाथ पांव जोड़ के वो स्टेपनी नहीं थी उसमें और उसी का टायर लेके बनवाने गए फिर आगे चले तो दूसरा टायर तो हो गया हम लोग 45 किलोमीटर की यात्रा शाम से चालू किए रात्रि को शायद ढाई तीन बजे पहुंचे महाराज जी बोले पंडित जी पैदल आ जाते यहां तक तुमने जितनी सुविधा की मेरे लिए उतनी असुविधा होगी तुम हमारे लिए कभी सुविधा का प्रयास मत किया करो क्यों तुमको सुविधा चाहिए तुम सुविधा को तो देखो हमने जीवन में कभी सुविधा देखी नहीं और हमारे जीवन में असुविधा नाम का शब्द ही नहीं है क्योंकि हमने कभी असंतोष या असुविधा का अनुभव ही नहीं किया इसलिए साधु चरित शुभ चरित कपासू विशद गुणमय फल जासु जो सही दुख परिचित्र दुरावा बंदनीय जही जग जस पावा इन चौपाइयों का उच्चारण करते ही श्री गुरुदेव का मंगलमय स्वरूप नेत्रों के सामने प्रकट हो जाता है दो तरह के प्रयाग हैं देखिए पुराणों में तीर्थराज प्रयाग की बड़ी महिमा है बहुत बड़ी महिमा है तीर्थराज प्रयाग की महाभारत से लेकर सभी पुराणों में तीर्थराज प्रयाग की विशिष्ट महिमा का वर्णन किया गया अब विशिष्ट महिमा न होती तो वो तीर्थराज कैसे होते तीर्थराज है लेकिन यहां गोस्वामी जी की शैली बड़ी विलक्षण है गोस्वामी जी कह रहे हैं यद्यपि इस धरती का सर्वोत्कृष्ट तीर्थ, तीर्थ तीर्थराज प्रयाग है पर उस तीर्थराज प्रयाग से भी उत्कृष्ट संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग है क्योंकि तीर्थराज प्रयाग में चलकर जाना पड़ेगा तीर्थराज प्रयाग चलकर कहीं नहीं जा सकता पर ये संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग ये तो किसी ऐसे मगध कीकट जैसे क्षेत्रों में भी जाकर के वहां की भूमि को भी अपने पदार्पण से अपने सत्संग से पवित्र कर देते हैं बोले भाई संत समाज को आपने तीर्थराज प्रयाग बता दिया प्रयाग में तो गंगा जी हैं प्रयाग में यमुना जी है प्रयाग में सरस्वती जी है गंगा यमुना सरस्वती का संगम है इस संत समाज में गंगा यमुना सरस्वती का संगम कहाँ है बोले जो भगवान की विशुद्ध प्रेम रस की भक्ति रस की धारा जो उनके जीवन में बहती रहती है वो तो संतों के समाज में गंगा जी है और जो वो अपनी गोष्ठी में बैठकर भगवत तत्व का जो विचार करते हैं ब्रह्म तत्व का विचार करते हैं, वेदांत का विचार करते हैं, प्रस्थान का चिंतन करते हैं वह है उनकी संत समाज की सरस्वती और श्री यमुना जी कौन है बोले यमुना जी हाँ यमुना जी क्या है बोले विधि और निषेध ये करो और ये मत करो ये कर्मों की और कलयुग के पापों को नष्ट करने वाली सूर्य तनिया यमुना जी हैं क्योंकि संत ही विधि निषेध का विधि निषेध का निरूपण करते हैं उनके चरणों में जाने पर अपने आप पता चल जाता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए शास्त्री जी अब विधि और निषेध क्या है संत समाज का विधि निषेध क्या है विधि निषेध का शास्त्र इतना विस्तृत है और इतना गंभीर है के उसका निरूपण चाहे जितना लंबा समय लेकर किया जाए तो भी कम रह जाएगा गीता प्रेस से एक पुस्तक छपी है क्या करें क्या न करें एक बहुत बड़े विद्वान हुए इस देश में शास्त्रार्थ महारथी महापंडित श्री माधवाचार्य जी महाराज उनकी एक पुस्तक है उसका नाम है क्यों क्यों पुस्तक भी पढ़ने योग्य है और क्या करें क्या न करें ये भी पढ़ने योग्य है अन्य कर्म सूत्रावली आदि भी ग्रंथ हैं अभी एक दिन चर्चा हुई थी कि गृहस्थ व्यक्ति की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए उसके संबंध में भी गीता प्रेस की एक पुस्तक है जिसका नाम है जीवनचर्या विज्ञान स्वामी श्री शंकरानंद सरस्वती जी की लिखी हुई वो पुस्तक है जीवनचर्या विज्ञान कितनी बढ़िया गीता प्रेस की पुस्तक है की प्रातःकाल जगने से लेकर सोने तक एक ग्रहस्थ को क्या करना चाहिए प्रवृत्ति में रहकर ग्रहस्थ कैसी अपने जीवन को धर्मनिष्ठ और सदाचार युक्त तो बना सकता है बहुत अच्छी पुस्तक है वो पढ़ने योग्य पुस्तक है हम तो उस पुस्तक को हजारों की संख्या में बांट चुके हैं लोग कहते हैं महाराज कोई पुस्तक बंटवा ना जीवनचर्या विज्ञान बंटवाओ अरे कोई तो पढ़ेगा कुछ तो लाभ लेगा उससे बहुत सुंदर पुस्तक है जीवनचर्या विज्ञान तो राम जी तो विधि निषेध का शास्त्र बहुत बड़ा है और कई बार आप पढ़ने लग जाओ तो माथा और गरम हो जाए बोले भैया ये तो इतनी ज्यादा विधि निषेध है क्या करें क्या ना करें क्या तो ना तो उतना याद रहेगा तो ना उतना हमारे लिए कर पाना संभव है अब जो बात हम कहने जा रहे हैं उसको बहुत ध्यान देकर सुने शास्त्रीय विधि निषेध का अक्षरशा आपने पालन किया किंतु भगवान के नाम का स्मरण नहीं किया भगवान को भुला दिया तो आपका विधि निषेध क्या काम में आया इसलिए संतों की श्री यमुना जी क्या है संत समाज की यमुना जी क्या है हम लोग यमुना जी के किनारे बैठे हैं संत समाज की यमुना जी क्या है आ धन्य है संत समाज की यमुना जी श्री विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कह रहे हैं राम कौ सुम बो सब विधि सारो विशेर फिर तारे पद विस्मरणम विष्णो संपन्न नारायण स्मृति तो संत ससंत एक ही बात कहते भैया किसी भी अवस्था में भगवान को भूलाओ मत पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज क्या कहते थे हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं हम कभी आपको न भूलें सबसे बड़ा निषेध यही है कि भगवान को भूला देना और सबसे बड़ी विधि है भगवान की याद करना हमारे यहाँ साधुओं में भी कर्मकांड के बहुत ग्रंथ हैं सिद्धांत पटल राम पटल कौन कौन उन सबके अनुसार कुल्ला करने का मंत्र लंगोटी बांधने का मंत्र और आसन बांधने का मंत्र आसन पर बैठने का मंत्र धूना चेताने का मंत्र विभूति का सब मंत्र हैं बहुत मंत्र हैं पुराने संत सब याद करते थे याद करना भी चाहिए अच्छी बात है हमने भी पढ़े हमारे यहाँ एक महापुरुष है महाराज तो पहले पहले वो भी त्यागी महात्यागी थे परमंच जी पहले अखंड विभूति लगाते थे केला की लंगोटी बांधते थे और अखंड विभूति एक केला की लंगोटी में रहते थे पहले परमन जी जटा थे परमंच जी के अपने जो परमन जी अब वो त्यागियों में तो ये सब परंपरा रही वो सब याद कराते थे और परमन जी का भजन छोड़ के दूसरे काम में मन लगे नहीं तो एक दिन उन्होंने गुरु जी से कहा गुरु जी एक बात कहे ये मंत्र याद करने में तो बहुत समय लग जाएगा मान लो कोई बिचारा सीधा साधा साधु है ज्यादा याद नहीं कर सकता ऐसा कोई उपाय बताओ कि विधि सब कर ले और ये सब याद न करना पड़े तो उनके गुरु जी क्या बोले बोले राम नाम से सब हो जाएगा क्या बोले, क्या बोले? क्योंकि सब मंत्रों का मंत्र आज राम नाम है राम राम भीतर से करते रहो विधि सब कर लो बोले हम सब पुस्तक बांध के धर दिए संदूक दीय सं किसी को चाहिए वो ले जाओ अब राम नाम ऐसी सब काम हो जाएगा तो दूसरे की जरूरत हमको नहीं है राम को विधारी निषेध सिरताज और राम राम को सुमिर यही विधि है और राम को भुला देना यही निषेध है राम को जी को भुलाओ मत राम जी का सदा स्मरण करो यही श्री यमुना जी है भगवान की क्षणार्ध के लिए भी स्मृति न हो और शरीर संसार की क्षणार्ध के लिए भी स्मृति न हो यही संतों की श्री यमुना जी तो ये तीनों विचारधाराएं संत समाज में एक साथ मिलीजुली रहती है प्रवाहित रहती है और यही संतों का संघ ही तीर्थराज प्रयाग है और इसमें स्नान करने से तत्काल फल प्राप्त होता है मुद मंगलमय संत समाज जो जग जंगमती तो गंदा जमुना सरस्वती हो गई और त्रिवेणी क्या है मिलीजुली जुली त्रिवेणी क्या है हरी कथा और हर कथा हरी हर कथा हरी हर कथा माने भग, भगवान की कथा और भगवान के प्राण प्यारे भक्तों की कथा हरि में दोनों आ गए भक्त भग तो भगवान दोनों आ गए श्री हरि भगवान हैं तो श्री हर भक्त हैं और श्री हर भगवान है तो श्री हरि भक्त हैं इस प्रकार से दोनों एक दूसरे के भक्त हैं और दोनों एक दूसरे के भगवान हैं शिवजी अपना भगवान मानते हैं किसको हैं? भगवान को और भगवान अपना भगवान किसको मानते हैं रुक्मिणी जी बोली सत्यभामा जी बोली और ये सब जाम्बवती सत्या ये सब भगवान की रानी पटरानी सब बोली भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण से तो गृहस्थाश्रम की सफलता तो संतान की प्राप्ति में है ब्याह तो हो गया इतना भीड़ इकट्ठी हो गई हम लोगों की संतान तो कोई हो ही नहीं रही है पुराने की कथा सुना रहे हैं आपको हम अब कपुल कल्पित बात कोई नहीं बोलते तो भगवान बोले भाई देखो इसके लिए तो कुछ तपस्या करनी पड़ेगी क्यों क्योंकि पुण्य क्षेत्र कृतम ये नपक क्वापी सुदस्तक्रम स पुत्रो भवेदस्या समृद्धा धार्मिक सुधी ही लिखा हुआ है इस जन्म में अथवा जन्मांतर में किसी किसी ने किसी पवित्र तीर्थ में जाकर विशेष तपस्या की हुई होती है तब उसका पुत्र वशवर की मने जितेन्द्रिय होता है माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाला होता है समृद्ध होता है धर्मात्मा होता है और विद्वान होता है सुधी होता है भगवान बोले इसलिए तो तपस्या करने परी हम लोग गृहस्थी हैं कुछ तपस्या तो किया नहीं अब आप सोचो भगवान को तपस्या की क्या जरूरत पड़ गई पर भगवान को तो पद प्रदर्शन करना है ना तो भगवान बोले हम तपस्या करके आते हैं कुछ वरदान मांग के आते हैं तब बेटा बेटी होंगे तो अच्छा होगा बढ़िया होंगे बोले तो ठीक है तो भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधी श्री कृष्ण वे कैलाश गए कहाँ गए कैलाश कैलाश गए तो महर्षि उपमन्यु जो महर्षि शांतिपनि के गुरु हैं जिनसे उन्होंने पढ़ा, पढ़ाई की ना उनके गुरु जी माने भगवान के संबंध में ज्यादा गुरु जी लगे उपमन्यु महर्षि से भगवान ने कहा कि हम उपासना करना चाहते हैं गृहस्थाश्रम की सफलता के लिए हमको मंत्रोपदेश कीजिए तो महर्षि उपमन्यु ने उनको शिव मंत्र सुनाया और कहा उपासना करो उपासना किया उन्होंने और 12 वर्ष तक उपासना की कितने साल तक उपासना की 12 वर्ष और बड़ी कठोर तपस्या की भगवान शिव प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो प्रभु आप तो मेरे आराध्य उपास केवल मेरा मान बढ़ाने के लिए आपने तपस्या की है तो आप सुन लो आपके जितनी भी पत्नियां हैं ना सबके दस दस पुत्र होगा और एक एक पुत्री होगी बोलो भक्त बत्सल भगवान ये तो भोले भंडारी भंडारिये थोड़ा देना तो जानते ही नहीं भगवान बोले बहुत भीड़ हो जाएगी बोले अब तो जो मुँह से निकलना था तो निकल गया दस बेटा होंगे एक एक बेटी होगी और जाम्बवती के पुत्र सांब हैं सांब सांब माने, सांब सदाशिव कहा जाता है ना अंबया सहिता सांब तो भगवान शिव ही अपनी संघार कारणी शक्ति के सहित तो भगवान के पुत्र बने सांब जो है वो शिव के अंश से हैं इसलिए यदवंश के संघार में सांब ही निमित्त बने सांब ही कारण ये सब पुराणों में रहस्य खोले गए तो हरिहर की कथा यही त्रिवेणी संगम है जिसके श्रवण से मुद और मंगल दोनों की प्राप्ति होती है आप लोग कहेंगे तीर्थराज प्रयाग में तो बट वृक्ष भी है वो संत समाज रूपी चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग में बट का पेड़ कहाँ है भाई अब बट का पेड़ लेके आप चल फिर सकते हो जमात में छोटा पौधा लेके तो चल सकते हो लेकिन विशाल बटवृक्ष लेकर आप कहीं नहीं अक्षय वट लेके तो नहीं चल सकते तो बट क्या है बोले भगवान के प्रति जो महाविश्वास दृढ़ विश्वास है शवरणागति में भक्ति में वही है अक्षय वट और तीर्थराज प्रयाग में अनेक तीर्थ हैं, वो अनेक तीर्थ क्या हैं? तीर्थराज का समाज परिकर क्या है ये संतों के शुभ कर्म शुभ कर्म क्या है जिस कर्म से भगवान प्रसन्न हो जाए बीझ जाए वह कर्म ही शुभ कर्म है तो ये केवल भगवत प्रसन्नता के लिए ही कर्म में प्रवृत्त होते हैं और अंत में उस कर्म का फल भगवान के चरणों में ही समर्पित कर दिया करते हैं और ऐसा जो संत समाज रूपी जो तीर्थराज प्रयाग है इसका सेवन जो करते हैं उनके सारे क्लेश समाप्त हो जाते हैं बटू विश्वास अचल निज धरना तीरथ लाज समाज सुधर त वही देखिए तीर्थराज प्रयाग सबको सुलभ नहीं है हम लोग यहां बैठे हैं क्या हम लोगों को तीर्थराज प्रयाग सुलभ है नहीं है सुलभ सब दिनों में भी नहीं है कुंभ मेला के समय जाएंगे तो वहां सुलभ हो जाएगा माघ मेला में जाएंगे तो वह सुलभ होगा उन दिनों में सुलभ होगा सब समय सुलभ नहीं सब देशों में सुलभ नहीं है आप चाहें कि मध्य प्रदेश में तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो जाए बंगाल बिहार उड़ीसा में तीर्थराज प्रयाग मिलेगा नहीं मिलेगा सब देशों में भी नहीं मिलेगा पर ये संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग सबको सुलभ है सब दिनों में सुलभ है सब देशों में सुलभ है और एक विशेष बात है उस तीर्थराज प्रयाग के सेवन से जो बहुम तीर्थराज प्रयाग है उस प्रयाग के सेवन से पाप नष्ट होंगे पुण्य लोगों की प्राप्ति होगी लेकिन उसके बाद फिर पाप बनेंगे तो उन पाप कर्मों का फल फिर से भोगना पड़ेगा हो सकता है इन तीर्थों को करने के बाद ही कोई भयंकर पाप बने तो फिर नरक में जाना पड़ेगा क्योंकि तीर्थ के बाद फिर पाप नहीं बनना चाहिए आज किसी ने जो जिज्ञासा की वो इसका समाधान यही है इसलिए मानस तीर्थों के तहत भौम तीर्थों का सेवन करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है जो मानस तीर्थों से शून्य होकर भौम तीर्थों का सेवन करता है उसे पुण्य तो किंचित मिलता है पर उसको कल्याण सुलभ नहीं होता है कल्याण तो भगवत शरणागति भगवान के भजन से होता हमारे भीतर सत्य नहीं है दया नहीं है दम नहीं है श्रम नहीं है तप नहीं है त्याग नहीं है शिक्षा नहीं है उपरती नहीं है ये सब दैवी गुण यदि हमारे जीवन में नहीं है और हम केवल तीर्थ यात्रा के सहारे अपना कल्याण चाहते हैं, तो केवल तीर्थ यात्रा के सहारे कल्याण होने वाला नहीं है लेकिन ये संत समाज रूपी जो तीर्थराज प्रयाग है इसका आप आदर पूर्वक एक बार सेवन कर लो तो समन कलेशा सारे क्लेशों का समन हो जाएगा क्लेशों क्लेश क्या है क्लेश क्या है पुनरअि जननम पुनरअि मरणम पुनरपि जननी जठरे बार बार मरना बार बार पैदा होना इसी का नाम है क्लेश और इस जन्म मृत्यु का चक्र संस्कृति का चक्र संतों की शरण में जाने से समाप्त हो जाता है और देखिए ये संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग चाहे जितना भयंकर कलिकाल आ जाए सबको सुलभ रहेगा ही एक श्लोक है एकादश स्कंद का नवयुग ईश्वर संवाद का कृताजि सुप्रजा राजयन कला विच्छी संभवम कलऊ खलु नारायण पारायण सतयुग त्रेता द्वापर के साधक कलयुग में जन्म लेना चाहते हैं क्योंकि कलयुग में कलऊ खलु भविष्यंति निश्चित ही कलयुग में भगवत परायण संत भक्त सदा जन्म लेते रहेंगे ऐसा कभी कोई समय आने वाला नहीं है जब संत न हो संत हमेशा रहेंगे हां अनुपात कम ज्यादा हो सकता है लेकिन संत हमेशा रहेंगे आज हम लोग सोचते हैं श्री तुलसीदासी सूरदासी कबीरदासी रह जी मीराबाई मलुकदास जी श्री रूप गोस्वामी जी जीव गोस्वामी जी आदि आदि संत महापुरुषों का काल कितना बढ़िया रहा हम होते तो कितना चौथा समय में आता कभी कि नहीं आता लेकिन हम एक बात पूछते हैं कि आपको भगवान ने कृपा करके जिन संतों की प्राप्ति सुलभ कराई थी क्या उनका लाभ आप ले पाए अब इसी श्रीधाम वृंदावन में पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज साक्षात भगवत प्राप्त महापुरुष थे भक्तमाल के साक्षात स्वरूप पूज्य भक्त वाले मामा जी पूज्य श्री पंडित जी महाराज गिरिडाजी वाले बाबा सरकार पूज्य बिडमृत कुंज वाले महाराज जी पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज ऐसे ऐसे न जाने कितने सन श्री अयोध्या में पूज्य श्री हर्षण पुंज वाले सरकार कितने ऐसे महापुरुष हम लोगों के जीवन काल में थे जिनके बारे में हम अत्यंत श्रद्धापूर्वक विश्वास करते हैं कि भगवत प्राप्त महापुरुष थे पूज्य स्वामी राम जी महाराज पूज्य स्वामी कर्पात्री जी महाराज पूज्य स्वामी श्री निरंजनदेव तीर्थ जी महाराज कैसे कैसे महापुरुष दिव्य संत महापुरुष हम लोगों को प्राप्त हुए हम लोगों ने उनसे क्या लाभ लिया आज भगवत कृपा से जो संत हमें मिले हुए उनसे हम क्या लाभ ले पा रहे हैं यदि आज जो उपलब्ध है उनसे लाभ नहीं मिल रहा है तो उस काल में भी हम रहे होंगे लेकिन जैसे प्रमाद में आज जी रहे हैं ऐसे ही प्रमाद में उस काल में रहे होंगे इसलिए उस काल के संतों का भी लाभ हम नहीं ले पाए इसीलिए गोस्वामी जी सावधान कर रहे हैं सब ही सुलभ सब दिन सब देशा कोई शिकायत नहीं कर सकता कि संत समाज रूपी तीर्थराज त्याग हमें सुलभ नहीं है सब दिनों में सुलभ है सब देशों में सुलभ है बस उनको पहचानने की आवश्यकता है सेवत सादर आदर पूर्वक संतों का सेवन करने लग जाओ आपके क्रेश का समन हो जाएगा आवश्यक नहीं कि हमारी जैसी वेशभूषा बनाने वाला ही संत हो आपका पुत्र भी संत हो सकता है आपके घर का नौकर चाकर भी संत हो सकता है आपके घर का पशु भी संत हो सकता है आप पहचानिए उसको आपकी पत्नी संत हो सकती है संत माने क्या है संत माने हैं शरीर संसार से जिसकी पूर्ण अनासक्ति हो चुकी हो और भगवत चरणारविंद में परिपूर्ण प्रीति जिसकी हो गई हो उसी को संत कहते हैं ओरछा नरेश महाराज मधुकर शाह ने अपनी पत्नी महारानी कुंवर गणेश को गणेश देवी महारानी को संत मानकर भूमि पर सांग लोटकर प्रणाम किया आप पढ़िए भक्तमाल में प्रियादासी चरित्र लिख हैं जो अयोध्या से राम जी को लेकर आई थी ओरछा में संत खुले रूप में आते जाते थे सब रुकते थे संतों की सेवा करती थी महारानी उन संतों के वेश में एक बहुरूपिया आ गया वो था बड़ा दुष्ट प्रकृति का चोर था लेकिन वो संत वेश बनाकर संतों की जमात में घुस गया महल में आसन लग गया उसका इसी फिराक में था कि हाथ लगे एक बार रात्रि को कुछ बहुमूल्य स्वर्णादि के पात्र और कुछ रत्नादि उसने लिए पोटड़ी भरी और महारानी बैठकर जब कर रही थी महारानी कुंवर गणेश रात्रि का समय था उसने देखा कि और उसने कहा चाबी कहाँ है मैंने तिजोड़ी की चाबी कहाँ है उन्होंने कहा सब कुछ संतों का ही खुला है यहाँ कहीं ताला नहीं लगा है तो दुष्ट था उसने सोचा कहीं ऐसा ना हो सामान तो हमने ले ही लिया है कहीं ऐसा ना हो कि ये हमको पकड़वा दे तो उसको मार डालने के लिए उस दुष्ट ने साधु तो था नहीं केवल भेष बनाए था उसने छुरे का प्रहार किया छुरा फेंक करके मारा महारानी के ऊपर महारानी अपने को बचाने के लिए नहीं उठी वो तो स्वाभाविक संत के प्रति आदर व्यक्त करने के लिए उठके खड़ी हुई और उसी समय उसने छुरा फेंका तो छुरा तो उसने ऐसे प्रकार से फेंका था कि महारानी के गले में लगे और महारानी की मृत्यु हो जाए लेकिन सहसा रानी खड़ी हो गई तो कंठ की वक्ष की जगह वह छुरी जांग में लग गई अब उसका दाव विफल हो गया वो तो भाग गया वहां से कि रानी कहीं पकड़वा न दे पर रानी कुछ नहीं बोली सूरी को निकाल दिया पट्टी से जान बांध दी और अपने पलंग पर पौड़ गई दूसरे दिन महाराज आए तो सेवकों से कह दिया दासियों से कह दिया कि महाराज से कहना कि महारानी अभी मिलने की स्थिति में नहीं है चार पांच दिन बाद महाराज चार पांच दिन पीछे आए मधुकरता महाराज तो अभी भी महारानी स्थिति में नहीं है मिलने की आप जाइए उन्होंने कहा ये क्या बात है माताओं की अशुद्ध अवस्था चार पांच दिन बाद निवृत्त हो जाती है तो राजा आए उन्होंने कहा कि क्या बात है पता चला कि जांच में घाव तो घाव कैसे हुआ जब सारी घटना की जानकारी राजा को हुई तो राजा ने कहा की तुमने बताया क्यों नहीं उन्होंने कहा ये संत तो भगवान के प्राण हैं, वे तो हमारे भाव की परीक्षा कर रहे थे और कहीं इस घटना को सुनकर आप संतों के आने जाने पर ओरछा राज्य में प्रतिबंध न लगा दें, आपका संतों के प्रति अभाव न हो जाए संतों के प्रति दोष दृष्टि न आ जाए इस भय से मैंने नहीं बताया और अब धीरे धीरे भाव तो भर ही जाएगा आप चिंता न करें बस तो मेरी प्रार्थना है कि आप संतों के प्रति अभाव न रखें संतों के प्रति पूर्ण भाव रखें इतना सुनते ही महाराज ने महारानी की परिक्रमा की और दनवत प्रणाम किया कहा कि तुम केवल मेरी पत्नी नहीं वो आज संत रूप में मैं तुम्हारा आदर करता आमेर की महारानी रत्नावती ने अपनी खवासिन अपनी दासी को गुरुवत आदर प्रदान किया अपने सिरहाने बिठाया और उसी के सत्संग के प्रभाव से श्री कृष्ण भक्ति को प्राप्त किया जहाँ कहीं आपको भगवत प्रेम दिखाई पड़े उसमें ऊंच नीच मत देखो बड़ा छोटा मत देखो वहाँ भगवान की विशुद्ध भक्ति जहाँ दिखाई पड़े वहाँ हृदय से नतमस्तक हो जाओ यही है सेवत सादर समन कलेशा आदर पूर्वक सेवन करोगे तो क्लेश घट जाएंगे और यह जो संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग है ये कैसा है अकथ अलौकिक तीरथ राव देहि सज फल प्रकट प्रभा सजल प्रकट प्रभाथ अलौकिक शीर्षराज तत्काल फल देने वाला है सुनि समझ जन मुदित मन मज्जराग लहीं चार फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग एक विशेष बात इस पृथ्वराग प्रयाग में मरने के बाद कथचित मोक्ष भी मिलेगा तो मरने के बाद मिलेगा यहाँ अछत तनु आपके शरीर के रहते हुए धर्म भी मिल जाएगा अर्थ भी मिल जाएगा कामनाएं की पूर्ति भी हो जाएगी और जीते जी मोक्ष का अनुभव ही प्राप्त हो जाएगा और ये साध समाज रूपी प्रयाग कैसा है बोले इसमें गोता लगाओ तो इतना चमत्कारी है ये कौआ गोता लगा ले तो कोयल बन जाए और बगला गोता लगा ले तो हंस बन जाए अब देखो श्री का गोस्वी जी कौआ है कि नहीं और आगे गोस्वामी जी लिख रहे हैं मधुर वचन तब बोलेऊ कागा कौआ मधुर वचन बोलता है क्या कौआ तो मधुर वचन नहीं बोलता पर मधुर वचन तब बोलेऊ कागा ये मज्जन फल पेक्षी तत्काल जो बक धर्म वाले हैं पाखंड धर्मी हैं वे हंस के समान संत धर्मी हो जाते हैं संत हंस गुण गही पे परिहरी बारी विकार ये सत्संग की महिमा है बाल्मी जी ने नारद जी ने अगस्त जी ने अपने अपनी कथा को कहकर के और संत संग की महिमा का वर्णन किया है बोलो भक्तवत् भगवान की चाहे जल में रहने वाले प्राणी आकाश में रहने वाले प्राणी धरती में रहने वाले प्राणी जड़ चेतन जो कुछ भी जीव जगत हैं, उन सबको जहाँ कहीं जिसको जो कुछ मिला है वो केवल संतों के संग ऐसी मिला है कौन कौन मिला है संतों के संग ऐसी मतिकीरती गति भूति भलाई जो जब जय जतन जहाव सत्संग प्रवा किसी को उत्तम बुद्धि मिली, मिली है तो सत्संग ऐसी कीर्ति मिली है तो सत्संग से मिली है तो सत्संग से, ऐश्वर्य मिला है तो सत्संग से, धलपन मिला है तो सत्संग से, जो कुछ जिस को लोक वेद में कहीं भी कुछ मिला है तो साधु संग से ही मिला है बिना सत्संग के विवेक नहीं होता और राम जी की कृपा के बिना संतों का संग मिलता नहीं है संतों का संग मंगल का मूल है आनंद का मूल है संपूर्ण साधनों का फल है सठ ऐसी सठ व्यक्ति भी संतों का संग के सुधर जाते हैं कैसे जैसे कुधा लोहा स्पर्श मणि के संपर्क में आकर के सोना बन जाता है विधि बस सुजन कुसंगत पर ही फनी मन समिज गुण अनसर ही विधि हरिहर कवि को विधवानी कहत साधु महिमा तुशानी सो मोशन कही जात न कैसे साक गणिक मणि गुण गण जैसे बंदौ संत समान चित हितान हित नहीं कोई अंजलि गत सुब सुमन जिन तम सुगंध कर जो संत सरल चित जगत हित जाने सुभाव सने। बाल बिने सुन करी कृपाराम चरण रचिदे इनकी चर्चा हम कल करेंगे बहुत सुंदर चौपाई बिना छोड़ के नहीं जा सकते इनको इनकी चर्चा हम कल करेंगे यहाँ से आगे की आज यही समाप्ति है हमारा बिल्कुल घड़ी पर ध्यान नहीं गया अभी पांच दो तीन मिनट पहले घड़ी पर ध्यान गया थोड़ा अतिकाल भी आज हो गया है यही समाप्त होता है कीर्तन करें आरती करें श्री राम जय राम, जे, जे, राम। नमः पुष्पाणि ललित गावत मल नई ना सर्वोपचारा सेमर्पया भवानी अरुट आरती माय कलिमल हरणी सरसिदारी आरतिमा आरति आरती श्री श्री श्री श्री राम राम राम आरती आरती आरती आरतिमा शिथिरीकरण पुष्पैर देवतावंदनमस्ताभ्या स्वात्मावंदनम पात्रम्ध्यतम सोय भ्रादेश अंगलग्न मनुष्याण सर्व पापं विभूव आराहम हस्तौ वृक्षा लस्ते पुष्प्रीतापुष्प्प्प्पाजलि हरिओं जजने यम जज्तवास्ता धर्मा प्रथमा सन्न तेहनाकंहिमान सच्चत्र पूरा सी देवा, पूर देवा। शेवं काटलाजी करवील रसाल लरसुष विलव प्रवाल तो मंजरी पूजया जगदीशर मे प्रसीद कालो सुगंधिपुष्प्प् यहादाजलिमया दत् गृहा परमेशरो सपरीक्री सीता नम ग्रंथाष्ठादेवताभ्यो नमो तदा मंत्रपुष्प्प्पाजलिपया नमस्क लोकाम रणरंगधी राजीवने रघुवंशनाथम कारुण्यूपुक्रपदेम